श्री राम के मुख से निकले हुए इस वचन को सुनकर सबरी ने उन दोनों भाइयों को उन महान वन का दर्शन कराते हुए कहा रघुनंदन मेघों की घटा के समान श्याम और नाना प्रकार के पशु पक्षियों से भरे हुए इस की वन की ओर दृष्टिपात कीजिए यह मतंग वन के नाम से ही विख्यात है महातेजस्वी श्री राम यही वे मेरे भावतात्मा शुद्ध अंतःकरण वाले एवं परमात्मा चिंतन परायण गुरुजन निवास करते थे इसी स्थान पर उन्होंने गायत्री मंत्र के जप से विशुद्ध हुए अपने देह रूपी पಂಜर को मंत्रोच्चार पूर्वक अग्नि में होम दिया था यह प्रत्यकस्थली नाम वाली वेदी है जहां मेरे द्वारा भली भांति पूजित हुए वे महर्षि वृद्धावस्था के कारण श्रम से कांपते हुए हाथों द्वारा देवताओं को फूलों की बलि चढ़ाया करती थी रघुवंश शिरोमणि देखिए उनकी तपस्या के प्रभाव से आज भी यह वेदी अपने तेज के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है इस समय भी इसकी प्रभा अतुलनीय है उपवास करने से दुर्बल होने के कारण जब वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए तब उनके चिंतन मात्र से वहां सात समुद्रों का जल प्रकट हो गया वह सप्त सागर तीर्थ आज भी मौजूद है उसमें सातों समुद्रों के जल मिले हुए हैं उसे चलकर देखिए रघुनंदन उसमें स्नान करके उन्होंने वृक्षों पर जो वल्कल वस्त्र फैला दिए थे वे इस प्रदेश में अब तक सूखे नहीं हैं देवताओं की पूजा करते हुए मेरे गुरुजनों ने आ कमलों के साथ अन्य फूलों की जो मालाएं बनाई थी वे आज भी मुरझाई नहीं हैं भगवान आपने सारा वन देख लिया और यहां के संबंध में जो बातें सुनाने योग्य थी वे भी सुन ली अब मैं आपकी आज्ञा लेकर इस देह का परित्याग करना चाहती हूं जिनका यह आश्रम है और जिनके चरणों में मैं दासी रही हूं उन्हीं पवित्र आत्मा महर्षियों के समीप अब मैं जाना चाहती हूं सबरी के धर्म युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को अनपम प्रसन्नता प्राप्त हुई उनके मुंह से निकल पड़ा आश्चर्य है तदनंतर श्री राम ने कठोर व्रत का पालन करने वाली सबरी से कहा भद्रे तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार आनंद पूर्वक अविष्ट लोक की यात्रा करो श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मस्तक पर जटा और शरीर पर चीर एवं काला मृगचर्म धारण करने वाली सबरी ने अपने को आग में होम कर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर प्राप्त किया वह दिव्य वस्त्र दिव्य आभूषण दिव्य फूलों की माला और दिव्य अनुलेपन धारण किए बड़ी मनोहर दिखाई देने लगी तथा सुदाम परवत पर प्रगट होने वाली बिजली के समान एक प्रदेश को प्रकासित करती हुई स्वर्ग साकित लोग को ही चली गई। उसने अपने चित को एकाग्र करके उस पुर्ण धाम की यात्रा की जहां उसके वे गुरुजन पुर्ण आत्मा महर सी बिहार करत अपने तेज से प्रकाशित होने वाले सबरी के दिव्य लोक में चले जाने पर भाई लक्ष्मण सहित धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने उन महात्मा महर्षियों के प्रभाव का चिंतन किया चिंतन करके अपने हित में संलग्न रहने वाले एकाग्रचित्त लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा सौम्या मैंने उन पुण्यात्मा महर्षियों का यह पवित्र आश्रम देखा यहां बहुत सी आश्चर्यजनक बातें हैं हिरण और बाघ एक दूसरे पर विश्वास करते हैं नाना प्रकार के पक्षी इस आश्रम का सेवन करते हैं लक्ष्मण यहां जो सातों समुद्रों के जल से भरे हुए तीर्थ उनमें हमने विधि पूर्वक स्नान तथा पितरों का तर्पण किया है इससे हमारा सारा अशुभ नष्ट हो गया और अब हमारे कल्याण का समय उपस्थित हुआ है सुमित्रा कुमार इससे इस समय मेरे मन में अधिक प्रसन्नता हो रही है नर श्रेष्ठ आओ मेरे हृदय में कोई शुभ संकल्प उठने वाला है इसलिए आओ अब हम दोनों परम सुंदर पंपा सरोवर के तट पर चलें वहां से थोड़ी ही दूर पर वह ऋष्यमुख पर्वत शोभा पाता था जिस पर सूर्य पुत्र धर्मात्मा सुग्रीव निवास करते थे वाली के भय से सदा डर के रहने के कारण वे चार वानरों के साथ उस पर्वत पर रहते थे मैं वानर श्रेष्ठ सुग्रीव से मिलने के लिए उतावला हो रहा हूं क्योंकि देवी सीता के अन्वेषण का कार्य उन्हीं के अधीन है इस प्रकार बात कहते हुए वीर श्रीराम से सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने यूं कहा भैया हम दोनों को शीघ्र ही वहां चलना चाहिए मेरा मन भी चलने के लिए उतावला हो रहा है तदनंतर प्रजापालक भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ उस आश्रम से निकलकर सब ओर फूलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों की शोभा निहारते हुए पम्पा सरोवर के तट पर आए वह विशाल वन टिटवा मोरों कठफोड़ों तोतों तथा अन्य बहुत से पक्षियों की कलरवों से गूंज रहा था श्री राम के मन में श्री सीता जी से मिलने की तीव्र लालसा जाग उठी थी इसी संतप्त हो वे नाना प्रकार के वृक्षों और भात भात के सरोवरों की शोभा देखते हुए उस उत्तम जलाशय के पास गए पम्पा नाम से प्रसिद्ध वह सरोवर पीने योग्य स्वच्छ जल बहाने वाला था श्री राम दूर देश से चलकर उसके तट पर आए थे आकर उन्होंने मतंग सरस नामक कुंड में स्नान किया वे दोनों रघुवंशी वीर वहां शांत और एकाग्रचित होकर पहुंचे थे देवी सीता के शोक से व्याकुल हुए दशरथ नंदन श्री राम ने उस रमणीय पुष्कली पम्पा में प्रवेश किया जो कमलों से व्याप्त थी उसके तट पर तिलक असोक नाक केसर बकुल तथा लिसोडे के ब्रक्षिक उसकी सुवा बढ़ा रही थे, भाती भाती के रमणिय उपवनों से वह गिरी हुई थे, उसका जल कमल पुष्पों से आक्षा दित था और इसपटिक मडी के समान स्वक्ष दिखाई देता था। जल के नीचे स्वच्छ बालू का फैली हुई थी मत्स्य और कछप उसमें भरे हुए थे तटवर्ती वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे सब ओर लताओं द्वारा आविष्टित होने के कारण वह सखियों से संयुक्त सी प्रतीत होती थी किन्नर नाग गंधर्व यक्ष और राक्षस उसका सेवन करते थे भात भात के वृक्ष और लताओं से व्याप्त हुई पम्पा शीतल जल की सुंदर निधि प्रतीत होती थी अरुण कमलों से हुआ ताम्रवर्ण की कुमुद कुसुमों के समूह से शुक्लवर्ण की तथा नील कमलों के समुदाय से नीलवर्ण की दिखाई देने के कारण बहुरंगे कालीन के समान शोभा पाती थी उस पुष्करिणी में अरविंद और उत्पल खिले थे पद्म और सौगंधिक जाति के पुष्प शोभा पाते थे मोर लगी हुई अमराईयों से वह घिरी हुई थी तथा मयूरों के केकानाद वहां गूंज रहे थे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण सहित श्री राम ने जब उस मनोहर पम्पा को देखा तब उनके हृदय में देवी सीता के वियोग व्यथा उदित हो थी अतः वे तेजस्वी श्री दशरथ नंदन श्री राम वहां बिलाप करने लगे तिलक मालती कुंद झाड़ी भंडारी वरगत वंजुल अशोक छितवन कतक मागदी लता तथा अन्य नाना प्रकार के वृक्षों से सुशोभित हुई पम्पा भात भात की वस्त्र वसाओं से सजी हुई युवती के समान जान पड़ती थी उसी के तट पर विविध धातुओं से मंडित पूर्वोक्त ऋष्यमुख नाम से विख्यात पर्वत देव सुशोभित था उसके ऊपर फूलों से भरे हुए विचित्र वृक्ष शोभा दे रहे थे वृक्ष राजा नामक महात्मा वानर के पुत्र कपि श्रेष्ठ महापराक्रमी सुग्रीव वहीं निवास करते थे उस समय सत्य पराक्रमी श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा नरश्रेष्ठ लक्ष्मण तुम वानरराज सुग्रीव के पास चलो मैं श्री सीता के बिना कैसे जीवित रह सकता हूं ऐसा कह कर श्री सीता के दर्शन की कामना से पीड़ित तथा उनके प्रति अनन्य अनुराग रखने वाले श्री राम उस महान पुष्करणी पम्पा में उतरे वन की शोभा देखते हुए क्रम सह वहां जाकर उन्होंने लक्ष्मण सहित श्री राम ने पम्पास को देखा उसके समीब बर्ती कानन वड़े सुन्दर और दर्सनिय थे, अनेक प्रकार के जुंड के जुंड पक्षी वहां सब और भरे हुए थे, भाई सहित श्री रगुनात जी ने पंपा के जल में प्रवेश किया, श्री अरण ने कांड समाप्तहा जैस सियराम।